मूर्ख का जीवन मध्ययुगीन इटली में में एक युवा लड़का लियोनार्डो दिन रात संख्याओं के बारे में ही सोचता रहता था क्योंकि वो दिन भर वही सोचता था इसलिए लोग उसे मूर्ख कहते थे जब लियोनार्डो बड़ा हुआ तो उसने दुनिया की यात्रा की जब वो विभिन्न देशों में इस्तेमाल किए जाने वाले अंकों से प्रेरित हुआ खासकर हिंदू अरबी अंकों से जो उसने अफ्रीका में सीखे थे तब उसने यह महसूस किया कि प्रकृति में कई चीजें एक निश्चित नमूने यानी पैटर्न का पालन करती हैं जिस लड़के को कभी मूर्ख कहकर चिढ़ाया जाता था उसने कुछ एकदम नया खोजा जो फिवोनाची अनुक्रम के रूप में आज भी जाना जाता है आज फिवोनाची खरगोशों के प्रजनन की समस्या के हल के लिए प्रसिद्ध है और अब उसे सबसे बड़े पश्चिमी गणितज्ञों में से एक माना जाता है यह उसकी कहानी है एक ऐसे आदमी की कहानी जो निश्चित रूप से मूर्ख नहीं आप मुझे मूर्ख बुला सकते हैं क्योंकि बाकी सब भी मुझे मूर्ख ही बुलाते हैं एक दिन जब मैं बहुत छोटा था तो टीचर ने क्लास में गणित की समस्या दी और उसे हल करने के लिए हमें दस मिनट का समय दिया पर मैंने उसे दो सेकंड में ही हल कर दिया मैं गणित में काफी तेज था मुझे बचपन से ही गणित से बहुत प्रेम था मैं अपने माता पिता के घर में जहाँ भी देखता वहां मुझे ना कुछ न कुछ गिनने के लिए जरूर मिल जाता उन दिनों कक्षा में सभी छात्र गणक यानी एबेकस पर गणित के प्रश्न हल करते थे वे रोमन अंकों में अपने उत्तर लिखते थे उसमें बहुत समय लगता था लेकिन उस समय गणित के प्रश्न हल करने का बस यही एक तरीका था जब मैं बाकी छात्रों को प्रश्न हल करने में इतना समय लगाते देखता तो मैं उब जाता था फिर मैं बाहर पेड़ पर बैठे बारह पक्षियों को गिनता था उन पक्षियों के कितने पैर हैं मैं अचरज करता उनकी कितनी आँखें हैं कितने पंख हैं और अगर हर एक पक्षी को दो सेकेंड के लिए गाता अगर हर एक पक्षी दो सेकंड के लिए गाता तो एक के बाद एक करके सभी पक्षियों को गाने में कितना समय लगता ये इतने सुंदर सवाल थे कि मैं दिन में सपना देखता था लियोनार दो मेरे टीचर चिल्लाते मेरी कक्षा में सपने देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेकिन सर मैं कहता मैं बस सोच रहा था अ हाँ टीचर चिल्लाते वही तो परेशानी है इस कक्षा में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ हम सिर्फ काम के लिए आए हैं तुम एक अस्थिर दिमाग के आलसी लड़के हो और सिर्फ सपने देखते हो तुम सिर्फ सपने देखते हो तुम मूर्ख हो टीचर को सुनकर दूसरे बच्चे हंस पड़े मूर्ख मूर्ख वे सुनकर मुझे इतना दुख हुआ कि मैं स्कूल से भागकर पिजा शहर की सड़कों पर घूमने लगा मैंने शहर का शोर शराबा सुना कितना शानदार शहर था वर्ष ग्यारह में पिज्जा इटली का महानतम शहर था चर्च के मैदान में मजदूर एक नए घंटा का निर्माण कर रहे थे वहां पर राजमिस्त्री ने गणित के हिसाब किताब में काफी गड़बड़ की थी काफी गड़बड़ी की थी मैंने चारों ओर संख्याओं की महिमा देखी सुनी और उन्हें अनुभव किया कितने सारे लोग अपने-अपने कामों में गणित का इस्तेमाल कर रहे थे वो कर मेरा सर लगा। मैं इतना उत्साहित हुआ कि मैंने यह नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा था सपने देखना बंद करो एक महिला चिल्लाई तुम एक मूर्ख हो उस रात पिताजी बहुत नाराज हुए पूरा शहर तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है वो चिल्लाए और कोई कह रहा है कह रहा है कि चुप, पिता जल्दी तुम मेरे साथ के लिए प्रस्थान करोगे फिर लोग तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे मैं तुम्हें एक व्यापारी बनाऊंगा बाप रे मैंने सोचा मैं व्यापारी नहीं बनना चाहता हूँ अगली रात हम रवाना हुए उस रात मैं सो नहीं सका मैंने बड़े दुख के साथ एक पुछल तारे को समुद्र में गिरते हुए देखा उस तारे की रोशनी में मुझे एक पुराना दोस्त दिखाई दिया उसने मेरे आंसू सूखने तक मेरा इंतजार किया मुझे लगता है कि लोग सबसे खुश तब होते हैं जब वो अपनी पसंद का काम करते हैं अल्फ्रेडो ने कहा देखो मुझे पनीर पसंद है और लियनार्डो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस काम में मिलती है संख्याओं में मैंने बिना सोचे समझे कहा फिर तुम्हें संख्याओं और गणित के बारे में जो कुछ संभव हो वो सीखना चाहिए फिर तुम हमेशा खुश रहोगे मैंने अल्फ्रेडो की सलाह मानने का फैसला किया पिताजी मुझे उत्तरी अफ्रीका के बुगिया नामक शहर में रहने के लिए ले गए नए देश में मैंने देखा कि अरब व्यापारी रोमन अंकों का उपयोग नहीं करते थे वे भारतीय हिंदू लोगों से उधार लाए अंकों का इस्तेमाल करते थे इटली में हम लिखते थे एक्स वी आई आई आई यानी अठारह एटीन पर यहाँ व्यापारी लिखते थे एक आठ अठारह जरा देखें कि यह इतना आसान क्यों है इन अंकों के बारे में मैं और सीखना चाहता था दिन के समय में मैं पिताजी के व्यापार का हिसाब किताब करता था रात में अल्फ्रेडो के साथ जाता और मैं अजीब नए नए अंक सीखता था जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी मुझे कभी कभी व्यावसायिक यात्राओं पर भेजते थे अपना काम खत्म करने के बाद मैं शहर में बुद्धिमान लोगों से जाकर मिलता था मिस्र में मैंने सीखा कि प्राचीन फिर यानी फेरो और उसके लोग कैसे भिन्नों का उपयोग करते थे मैंने इस्तांबुल से तुर्की और दमिश्क सीरिया के बीच की दूरी भी मापी नापी यूनान यानी ग्रीस में मैंने गणित की प्राचीन पुस्तकों से जॉमिती के बारे में सीखा सिसिली में मैंने भाग और घटाने के अपने कौशल का अच्छा उपयोग किया और फ्रांस में मैंने मछली का सूख दिया एक दिन मैंने हिंदू अरबी अंकों के बारे में किताब लिखना शुरू की मैंने उसमें कुछ पहेलियां भी जोड़ी जैसे एक आदमी था जिसने अपने खेत में दो तो बच्चे खरगोश छोड़े खरगोशों को बड़ा होने और बच्चे पैदा करने में एक महीना लगता था उसके बाद उन्हें बेबी खरगोशों की अगली जोड़ी को जन्म देने में एक महीने का समय और लगता था हर महीने बड़े हो चुके खरगोशों की एक जोड़ी बेबी खरगोशों की एक जोड़ी एक नई जोड़ी को जन्म देती थी फिर एक वर्ष के अंत में खरगोशों की कितनी जोड़ियाँ होंगी अल्फ्रेडोर ने इस समस्या को हल करने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो उसमें असफल हुआ फिर मैंने अल्फ्रेडो को उस समस्या को कैसे हल किया जाएगा यह दिखाया पहले दिन आपके पास बेबी खरगोशों की एक जोड़ी होगी पहले महीने के अंत में आपके पास खरगोशों की एक जोड़ी होगी जो बच्चे पैदा करने को तैयार होंगे दूसरे महीने के अंत में एक वयस्क जोड़ी एक बच्चों की जोड़ी तीसरे महीने के अंत में दो वयस्क जोड़ियाँ एक बच्चों की जोड़ी चौथे महीने के अंत में तीन वयस्क जोड़ियाँ दो बच्चों की जोड़ियाँ पाँचवें महीने के अंत में पाँच वयस्क जोड़ियाँ तीन बच्चों की जोड़ियाँ तब मुझे लगा कि मुझे पूरी समस्या लिखने की जरूरत ही नहीं थी यदि आप इस नमूने यानी पैटर्न में पिछली दो संख्याओं को एक साथ जोड़ते रहेंगे तो आपको बार बार अगला नंबर मिलता रहेगा एक जोड़ी प्लस एक जोड़ी इज इक्वल टू दो एक जोड़ी धन एक जोड़ी बराबर दो जोड़ियां एक जोड़ी धन दो जोड़ियां बराबर तीन जोड़ियां दो जोड़ियां धन तीन जोड़ियां बराबर पांच जोड़ियां यहाँ इस नमूने पैटर्न की यानी पैटर्न की पहली कुछ संख्याएं हैं एक एक दो तीन पाँच आठ तेरह इक्कीस चौंतीस पचपन नवासी एक सौ चौवालीस दो सौ तैंतीस तीन सौ सतहत्तर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके पास एक साल में दो सौ तैंतीस खरगोशों की जोड़ियां होंगी या फिर तीन सौ सतहत्तर यदि आपने वैस्क खरगोशों की एक जोड़ी के साथ शुरू किया होगा मेरे काम की खबर रोमन साम्राज्य के शासक फ्रेडरिक द्वितीय तक पहुंची जब मैं उनके महल में गया तो उनके बुद्धिमान वज़ीरों ने मुझे कुछ बेहद कठिन समस्याओं को हल करने का मेरे काम की खबर रोमन साम्राज्य के शासक फ्रेडरिक द्वितीय तक पहुंची जब मैं उनके महल में गया तो उनके बुद्धिमान वजूरों ने मुझे कुछ बेहद कठिन गणित की समस्याओं को हल करने की चुनौती दी लेकिन मैं उन्हें कुछ ही समय में हल कर पाया यह लियानार्डो बहुत होशियार है फ्रेडरिक ने कहा सब लोग हंसे आखिरकार वो एक सम्राट थे फिर मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस हुआ लेकिन एक दिन जब मैं पिज्जा वापस लौटा तो मैंने बाजार में कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना यह बोनकियों का बेटा है एक आदमी ने कहा वो कहता है कि हमें भारतीय संख्याओं का उपयोग करना चाहिए पुराने अंकों में क्या गलती है दूसरे आदमी ने पूछा अगर वे अंक रोमन लोगों के लिए अच्छे हैं तो वे हमारे लिए भी अच्छे ही होंगे वो लड़का एकदम मूर्ख है अचानक मैं फिर से दुखी हुआ अगर लोग मेरी बात ही नहीं सुनेंगे फिर मेरे अच्छे काम का क्या फायदा है? मैंने सोचा लोग हमेशा एक मूर्ख के रूप में ही मुझे याद करेंगे मैंने अचरज किया कि मेरा पुराना मित्र अल्फ्रेडो इसके बारे में क्या कहता अचानक ऐसा लगा जैसे वो मेरे साथ इन मूर्खों की बातें मत सुनो लियो चिल्लाया उनका जितना अधिक अध्ययन करता हूँ मैं उतना ही चकित होता हूँ फिर मैंने समुद्र तट पर एक फूल की ओर इशारा किया इस फूल की कितनी पंखुड़िया है अल्फ्रेडो ने उन्हें गिना और उत्तर दिया इक्कीस और यह फूल तेरह उसने जवाब दिया उसका क्या लेकिन मैंने जल्दी में कोई जवाब नहीं दिया उसकी बजाय हम सारी रात समुद्र तट पर घूमते और चीजों को गिनते रहे हमने तीन पंखुड़ियों वाले फूल पांच पंखुड़ियों वाले फूल और आठ पंखुड़ियों की गिनती की हमने स्टारफिश के पैर गिने सेब के अंदर के बीज गिने देखो अल्फ्रेडो मैंने कहा मैं जो कुछ भी गिनता हूँ और जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे वहाँ वही संख्याएं दिखाई पड़ती हैं क्या तुम्हें तुम उन्हें पहचानते हो अल्फ्रेडो ने उन्हें जोर से दोहराया एक एक दो तीन पाँच आठ तेरह इक्कीस चौबीस चौंतीस पचपन हे प्रभु चिल्लाए ये संख्याएं तो खरगोश की वाली है। वाली हैं समस्या ही बनाया और उसके बगल में एक और छोटा वर्ग बनाया उसके बाद में उसके बाद में एक मैंने एक आकृति बनाई जो दो वर्ग ऊंची और दो वर्ग चौड़ी थी फिर एक एक करके फिर एक तीन बाय तीन के तीन बट गुढ़े तीन के आकार का वर्ग बनाए फिर पांच गुढ़े पांच के आकार का वर्ग फिर आठ गुड़े आठ का वर्ग आठ गुड़े आठ के आकार का वर्ग और तेरह गुड़े तेरह का वर्ग बनाए मैं आगे और मैं आगे और आगे बढ़ सकता हूं मैंने कहा लेकिन वो तब तक सही नहीं लगेंगे जब तक मैं उन्हें जोड़ूंगा नहीं इस तरह क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैंने उनके अंदर क्या बनाया अल्फ्रेडो ने अल्फ्रेडो अनु... अनु... अनु... अनुमान नहीं लगा पाया। यानी स्पाइरल मैं चिल्लाया आप मेरी संख्याओं के साथ एक स्पाइरल बना सकते हैं वो कितना शानदार है अल्फ्रेडो ने कहा हाँ वो है मैंने कहा लेकिन मुझे अभी भी यह समझ में नहीं आया कि यह नंबर इतने खास क्यों है देखो लियोनार्डो अल्फ्रेडो ने कहा ये वो संख्याएं हैं जिन्हें है। पर छिपाया है था, मैं हर के बारे में ही सोचता रहता था लेकिन अब जरा देखो प्रकृति को भी वो नंबर पसंद है अल्फ्रेडो खुश था सबसे नन्हे पौधे से लेकर सबसे सुंदर चीड़ यानी पाइन कोन सबसे बड़े फूल से लेकर समुद्र की लहरों तक सबसे दूर स्थित आकाश तक मैं तुम्हारी संख्याएं आकाशगंगा तक मैं तुम्हारी संख्याएं नजर आती हैं डे अब मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन संख्याएं अभी भी मुझे खुश करती हैं उस रात मैंने अल्फ्रेडो के साथ जो रहस्य साझा किया था वो मैंने आज तक किसी और को नहीं बताया है लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ इस पुस्तक को आप फिर से पढ़ें फिर आपको मेरी संख्याएं असली जीवन में जरूर दिखाई देगी तब आपको समझ आएगा कि मूर्ख बुलाने पर भी मैं क्यों नहीं चिड़ता पिज्जा के लिएनार्डो ग्यारह सौ से 1240 सौ चालीस लियोनार्डो फिबोनाची नामक गणितज्ञ के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है यह कहानी कुछ उन तथ्यों पर आधारित है जिन्हें हम जानते हैं और उनके साथ साथ कुछ कल्पना की उड़ान भी है उनके उपनाम बिगोलो का अनुवाद पथिक यात्री हो सकता है उसका मतलब एक आलसी या सपने देखने वाला व्यक्ति एक मूर्ख भी हो सकता है आज लियोनार्डो को मध्य युग का सबसे बड़ा पश्चिमी गणितज्ञ माना जाता है उनकी एक प्रतिमा इटली के पिज्जा में स्थित है जो प्रसिद्ध लिनिंग टावर से ज्यादा दूर नहीं है और जिन हिंदू अरबी अंकों को उन्होंने दुनिया को पेश करने के लिए इतनी मेहनत की आज हम उन्हीं का उपयोग करते हैं ये अनदों को अपने सभी कार्यों में सबसे प्रसिद्ध खरगोशों वाली समस्या के संख्या पैटर्न दिखाने के लिए जाना जाता है आज हम इस नमूने या पैटर्न को फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं फिबोनाची का अर्थ है बोनकियो का बेटा वैज्ञानिक और गणितज्ञ अब जानते हैं कि यह अनुक्रम बहुत विशेष है यह वो ब्लू प्रिंट यह वो ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि फूलों जैसी जीवित चीजें क्रमबद्ध सामंजस्यपूर्ण तरीके से कैसे बढ़ती हैं फिबोनाची की संख्याएं मानव कल्पनाओं इमारतों संगीत कला और कविताओं में भी झलकती हैं पर इतिहासकारों के अनुसार लियोनार्डो ने कभी भी उन संख्याओं के महत्व को महसूस नहीं किया शायद किया भी हो